महाभारत कर्ण पर्व कर्णपर्व षत्ंशोध्याय कौरव सेना की रचना युधिष्ठिर के आदेश से अर्जुन का आक्रमण सल के द्वारा पांडव सेना के प्रमुख वीरों का वर्णन तथा अर्जुन की प्रशंसा संजय उवाच तथापरा लीक व्यूहम अप्रतिम समीक्ष कर्ण पाथाधुमनाभिम प्रयोगथ घोषेण सिंहना द्रवेण चंनद चा। कंपय नीव मेदनी वेप्मा इव क्रोधा युद्ध सौंडह पर महातेजा यदरतर्षभ व्यधमत्पाण्डवीं सेनासुरी मगवानिव युधिष्ठिरं चाव्य संजय कहते हैं कि कुंती कुमारों की सेना का अनुपम व्यूह बनाया गया है जो शत्रु दल के आक्रमण सह सकने में समर्थ और धृष्ट द्वारा सुरक्षित है शत्रुओं को संताप देने वाला युद्ध कुशल कर्ण रथ की घरघराहट सिंह की सी गर्जना तथा वाद्यों की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी को कपाता और स्वयं भी क्रोध से कापता हुआ सा आगे बढ़ा। उस महातेजस्वी वीर ने शत्रुओं के मुकाबले में अपनी सेना की यथोचित रचना करके, जैसे आश्रय सेना का संहार करते हैं उसी प्रकार पांडव सेना का विनाश आरंभ कर दिया और युधिठिर को भी घायल करके दाहिने कर दिया ताने प्रजानाथ उस समय आपके सभी सैनिक कर्ण को देखकर युद्ध की इच्छा से हर्ष और उत्साह में भर गए राजन उस समय आपके योद्धाओं की कही हुई ये बातें सुनाई देने लगी सैनिका उचह कर्णार्जुन महायुद्धमेद्य भविष्य अद्ध्य दुर्योधनो राजा हत मित्रो भविष्य सैनिक बोले आज यह कर्ण और अर्जुन का महान युद्ध होगा आज राजा दुर्योधन के सारे शत्रु मार डाले जाएंगे अद्य कर्णम रण दृष्ट फ्रविश्य अद्यवदय युद्धे कर्ण सेवा अनुगामिद कर्ण बाणमय युद्धम द्रक्षा सही आज अर्जुन रणभूमि कर्ण को देखते ही भाग खड़े होंगे आज युद्ध में हम लोग कर्ण के ही अनुगामी होकर सम्रांगण में कर्ण के बाणों से भरा हुआ भीषण संग्राम देखेंगे चिरकाध्य भविष्य अद्य दक्षा संग्रामम घोरम देवासुरम दीर्घ काल से जिसकी संभावना की जाती थी वह आज इसी समय उपस्थित होगा आज हम लोग संग्राम के समान भयंकर युद्ध देखेंगे दानीम महद युद्धम भविष्य एकस्य एकस्य वारणे आज अभी बड़ा भयानक युद्ध छिड़ने वाला है आज रणभूमि इन दोनों में से एक न एक की विजय अवश्य होगी अर्जुनमेयो बधिष्य अथवा कम नरम लोक नृशन मनोरथा निश्चय ही राजा पुत्र राधा पुत्र कर्ण इस महायुद्ध में अर्जुन का वध कर डालेगा अथवा इस जगत में किसी किस मनुष्य के अंदर बड़े बड़े मनसूबे नहीं उठते हैं संजय उवाच इतुक्त आ जग नो पटहा तुया सहसत्र संजय कहते हैं कुरुनंदन इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर कौरों ने सहस्रो नगाड़े पीटे और दूसरे दूसरे बाजे भी भेरी विविधान भजवाएनाजान महाशब्दान आनकानाम महावान भाति भांति की भेरी ध्वनि हुई और बारंबार सैनिकों द्वारा सिंहनाद किए गए गंभीर ध्वनि करने वाले ढोल और मृदंग के महान शब्द वहाँ सब महांशब ओर गूंजने लगे नृत्यम बहुवं तर्जमाष अन्योम अभ्युन युद्धे युद्ध रंग गां मान्यवर नरेश युद्ध के रंगभूमि में उतरे हुए बहु मनुष्य नृत्य तथा गर्जन तर्जन करते हुए एक दूसरे का सामना करने के लिए आगे बढ़े ते पदातागा समत पट्ट सा श्री धरासूरा चाप बाढ़ धरासूल हताशुचक्रिन समागमो उनमें सूरवीर पैदल सैनिक चारों ओर से पट्टी धनुषी भिंदपाल त्रिशूल और चक्र हाथ में लेकर हाथियों के पैरों की रक्षा कर रहे थे उनमें देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध छिड़ गया नित्राष्टवाच कथम संजय राधेय प्रत्यवहत पांडवा मुखान मरहिरपि सर्वान्ना धृत्र पूछा संजय राधा पुत्र कर्ण देवताओं के लिए भी अजय तथा तो भीमसेन द्वारा सुरक्षित धृष्ट दुम्न आदि संपूर्ण महाधनुर पांडव वीरों के जवाब में किस प्रकार व्यूह का निर्माण किया संजय मेरी सेना के दोनों पक्ष और प्रपक्ष के रूप में कौन कौन से वीर थे प्रविभज्यथा न्याय वा समवस्थिताह सुता चापी प्रत्यभियोहत मकान वे किस प्रकार यथोचित रूप से योद्धाओं का विभाजन करके खड़े हुए थे पांडवों ने भी मेरे पुत्रों के मुकाबले में कैसे व्यूह का निर्माण किया था कथम चुद्धम सुदारुणुव यह अत्यंत भयंकर महायुद्ध किस प्रकार आरंभ हुआ अर्जुन कहाँ थे कि कर्ण ने युधे पर आक्रमण कर दिया क्यों अर्जुन से सानिध्य शक्तोभ्य तुम सर्वभूतानि खांडोवन में अकेले ही में समस्त प्राणियों को परास्त कर दिया था उन अर्जुन के समीप रहते हुए युधिटिर पर कौन आक्रमण कर सकता था राधा पुत्र कर्ण के सिवा दूसरा कौन है जो जीवित रहने की इच्छा रखते हुए भी अर्जुन के सामने युद्ध कर सके संजय अर्जुनस्य अर्जुन यथागत परिवार जम नृप संग्राम संजय कहते हैं राजन व्यू की रचना किस प्रकार हुई थी अर्जुन कैसे और कहा चले गए थे और अपने अपने राजा को सब ओर से घेर कर दोनों दलों के योद्धाओं ने किस प्रकार संग्राम किया था यह सब बताता हूँ सुनिए कृपदाच तरसुन सातवर दक्षिणम पक्षमाश्रिता तेम प्रपक्षे शकुनश महारथ साध के के पुत्र मागद वीर और कृतवर्मा ये व्यूह दाहिने पक्ष का आश्रय लेकर खड़े थे महारथी शक्ने और उलूक चमचमाते हुए प्रासो से सुशोभित घुड़सवारों के साथ उनके प्रपक्ष में स्थित हो आपके व्यूह की रक्षा कर रहे थे गांधारे गिर संभ्रांत पर्वतीत पिशाच उनके साथ कभी घबराहट में न पड़ने वाले गांधार देशी सैनिक और दुर्जय पर्वती वीर भी थे पिशाचों के समान उन योद्धाओं की ओर देखना कठिन हो रहा था और वे टिड्डी दलों के समान युद्ध बनाकर चलते थे संसप्तकाय चतुत्र कृष्णाजुन जिघान सव श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने की इच्छा वाले युद्ध निपुण संसप्तक योद्धा युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले रथिवीर थे उनकी संख्या चौतीस हजार थी वे आपके पुत्रों के साथ रहकर वाम पार्श्व की रक्षा करते थे आहवर्जुटम तस्थ के शव च महाबल उनके प्रपक्ष स्थान में सूत पुत्र की आज्ञा से रथों घुड़सवारों और पैदलों सहित और यम यमन महाबली श्री कृष्ण और अर्जुन को ललकारते हुए खड़े थे सेना मुखे शत धन चित्र वर्मा अंगद सृयन वाहिनी मुखम कर्ण भी विचित्र कवच अंगद और हार धारण करके सेना के मुख भाग की रक्षा करता हुआ व्यू के मुहाने पर ठीक बीचों बीच पे खड़ा था रक्ष माण सुस पुत्रे शस्त्र वाहिनीं प्रमुखे वीर संप्रकर्षण नशोभत अभ्यवर्तन महाबाहु सूर्य स्वा सूर्य और और और अग्नि के के समान तेजस्वी में कर्ण, और में में श्रेष्ठ रोष जोश भरकर सेनापति की रक्षा में तत्पर हुए आपके पुत्रों के साथ प्रमुख भाग में स्थित हो कौरव सेना को अपने साथ खींचता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था वह शत्रुओं के सामने डटा हुआ था महाद्वीप स्कंध पिंगाक्ष प्रियन दुस्साहसनो वृतः सैन्य स्थितो व्यूहश से प्रेषत व्यूह के पृष्ठभाग में पिंगल नेत्रों वाला प्रिय दर्शन दुस्साहसन सेनाओं से, से घिरा हुआ खड़ा था वह एक विशाल गजराज की पीठ पर विराजमान था तमन्वयान महाराज स्वयं दुर्योधन नृप चित्राश चित्र सन्नाह सोदर्य रक्ष माड़ो महा मद्र असोभत महाराज महाराज विचित्र अस्त्र और कब धारण करने वाले सहोदर भाइयों तथा तो एक साथ आए हुए मद्र और कई कई देश के महा योद्धाओं द्वारा सुरक्षित साक्षात राजा दुर्योधन दुशासन के पीछे पीछे चल रहा था महाराज उस समय देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान उसकी शोभा हो रही थी ये अस्वस्थ मा रंगाथानी कम छोदा अस्वस्था कौरव पक्ष के प्रमुख महारथी वीर शौर्य संपन्न म्लेक्ष सैनिकों से युक्त नित्य वाले हाथी वर्षा करने वाले मेघों के समान मद की धारा बहाते हुए उस रथ सेना के पीछे पीछे चल रहे थे तेज ध्वज वयंती भी जलद भी परमायुद साधि सिता तेजुर् ध्रुमवंत वे हाथी ध्वजों पताकाओं, प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों तथा सवारों से सुशोभित हो वृक्ष समूहों से युक्त पर्वतों के समान शोभा थे सहस पट्टी सा पट्टीस और खड्ग धारण किए तथा युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले सहस्त्रों सूर सैनिक उन पैदलों एवं हाथियों के पाद रक्षक थे साध भी चंदन अधिकम समेवा सूरचमोपम अधिकारिक सुजित हाथियों रथों और घुड़सवारों से संपन्न वह ब्यू राजदेवताओं और असुर की सेना के समान सुशोभित हो रहा था बारहस्पत्य सुतो नायके पचिता नृत्य देव महा परेशान भयमादत विद्वान सेनापति कर्ण के द्वारा बृहस्पति की बताई हुई रीति के अनुसार भरी भाती रचा गया वह महान महान्यो शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करता हुआ नृत्य था कर रहा था तस्य पक्ष प्रपक्षे निषतुत्सव उनके पक्ष और प्रपक्षों से युद्ध के इच्छुक पैदल घुड़सवार रथी और गजारोही योद्धा उसी प्रकार निकल पड़ते थे जैसे वर्षा काल में मेघ प्रकट होते हैं तथा सेना मुखे कर्णम दृष्टवा राजा युधि धनंजय सेना के पर को खड़ा देख राजा ने शत्रुओं का संहार करने वाले अद्वितीय अद्वितीवीर धनंजय से इस प्रकार कहा पश्चर्जुन महाव्यूह कर्ण वि रण युक्तम पक्षे प्रपक्षे परानेक प्रकाश प्रकाशते अर्जुन रणभूमि कर्ण द्वारा रचित उस महाव्यूह को देखो पक्षों और प्रपक्षों से युक्त शत्रु की वह व्यूहबद्ध सेना कैसी प्रकाशित हो रही है तदैतदिक प्रत्यम महदल यथा न भीभवस्मा तथा नीति अत स्वशाल छत्रुसेना की वो देखकर तुम ऐसी नीति का निर्माण करो जिससे वह हमें परास्त न कर सके मुक्तर्जुनो राजा प्राज्वलिपुम अब्रवीत यथा भव तथा तत्स न तद्यता राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन हाथ जोड़कर उनसे बोले भारत आप जैसा कहते हैं वह सब वैसा ही है उसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं है यश तहित तो घात स्तम कर श्याम भारत प्रधानवध एहिनाश स्तंभ करो म्य हम युद्ध शास्त्र में इस व्यू के विनाश के लिए जो उपाय बताया गया है उसी का संपादन करूँगा प्रधान सेनापति का वध होने पर ही इसका विलास हो सकता है अत मैं वही करूँगा युधिष्ठि उवाच तस्मा वराधेय भीमसेनस्य सुधन वृषसेनम च सहदेविशोबल दुस्साहसनम सता गोहां सताने को दुम नो द्रोण सुतम स्वयं ज्योष्याम्य हम कृपम युधिष्ठि बोले अर्जुन तब तुम ही राधा पुत्र कर्ण के साथ भिड़ जाओ दुर्योधन से, नकुल वृषसेन से सातवर्मा से सतानी दुशासन से, से से और अस्वस्थामा से युद्ध करे तथा स्वयं मैं कृपाचार्य के साथ युद्ध करूँगा द्रौपदी आधा तस्टांश शिखंडि ते ते चाहता द्रौपदी के पुत्र शिखंडी के साथ रहकर धृतराष्ट्र के शेष बचे हुए पुत्रों पर धावा करे इसी प्रकार हमारे विभिन्न सैनिक हम लोगों के उन उन शत्रुओं का विनाश करें संजय उचर्म इत्युक्तो न तथे धनंजय स्वयं चागा चमु संजय कहते हैं धर्मराज के ऐसा कहने पर अर्जुन ने तथा तुका कर अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए आदेश दे दिया और स्वयं वे सेना के पर जा मुहाजापूचे धनंजयो महाराज दक्षिणम पक्षमासितः भीमसेनो महाबाहुर् वाम पक्ष सा द्रौपदेच स्वयं राजा चांडव व्यूहश प्रमुखे तस्थ स्वेनाने संवृता सबले नारी सैन्यं तवस्थाप्य पांडव धृष्टुम्न शिखंडीन तथा संकुल धृष्टुमुखम व्यूहम अशोभत महाबलम महाराज अर्जुन दाहिने पक्ष में खड़े हुए और महाबाहू भीमसेन ने माए पक्ष का आश्रय लिया सातिकी द्रौपदी के पुत्र तथा स्वयं राजा युधि अपनी सेना से घिरकर कर व्यूह के मुहाने पर खड़े हुए और धृष्टुम्न तथा शिकंडी को आगे करके उसके मुकाबले में अपनी सेना का व्यूह बनाया घुड़सवारों हाथियों पैदलों और रथों से भरा हुआ वह प्रबल व्यूह जिसके प्रमुख भाग में धृष्ट धुम्न थे बड़ी प्रथमं द्वारा द्वारज्वलित और सबसे पहले प्रकट हुए संपूर्ण विश्व के नेता अग्निदेव जो ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम उत्पन्न है और इसी कारण देवता जिन्हें ब्राह्मण मानते हैं अर्जुन के उस दिव्य रथ के अस्प बने हुए थे इंद्र जो तमाद्यम रथ महासा प्रयात केसवार जो प्राचीन काल में क्रमश ब्रह्मा रुद्र इंद्र और वरुण की सवारी में आ चुका था उसी आदि रथ पर बैठकर कर श्री कृष्ण और अर्जुन शत्रु की ओर बढ़े चले जा रहे थे अथ तम युद्ध दुर्मदम अत्यंत अद्भुत दिखाई देने वाले उस रथ को आते देख सल्य ने रण दुर्मद कर्ण से पुनः इस प्रकार कहा अयम् सरथ आयात श्वेता स्व विपाक तुम बारंबार पूछ रहे थे वे ही ये कुंती कुमार अर्जुन शत्रुओं का संहार करते हुए रथ के साथ आ पहुंचे उनके घोड़े श्वेत रंग के हैं श्रीकृष्ण उनके सारथी हैं और वे कर्मों के फल की भांति तुम्हारी संपूर्ण सेनाओ के लिए हैं। ध्रुव में महात्मा सुदैव धनंजय उनके रथ का भयंकर शब्द ऐसा सुनाई दे रहा है मानो महान बेघ की गर्जना हो रही हो निश्चय ही वे महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ही आ रहे हैं वह कमी ऊपर उठी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित हो रही है और यह पृथ्वी अर्जुन के रथ के पजो द्वारा संचालित सी होकर काटने लगी है प्रभात के स महावाजु अभिस्तो ते भैर तुम्हारी सेना के सब यह प्रचंड वायु बह रही है ये मांस भक्षी पशु पक्षी पश्य रहे हैं घोरम भोम हर्षण कबंधम मेघ संकाशम भानवृत्य संतम कर्ण वह देखो रोंगटे खड़े कर देने वाला भयदायक मेघ सदृश महाघोर कबंधाकार केतु नामक ग्रह सूर्यमंडल को घेरकर खड़ा है। बलभिर दिप्त हैार्दूल आदित्यो भी निरीक्षते देखो चारों दिशाओं में नाना प्रकार के पशु समुदाय तथा बलवान एवं स्वाभिमानी सिंह सूर्य की ओर देख रहे हैं पश्य कंकाश्च वृद्धाश्च संहस स्थिता घोरा अन्योन्यम अभिभाषत देखो सहस्रो घोर कंक और गिद्ध एकत्र होकर सामने खड़े हैं और आपस में कुछ बोल भी रहे हैं महारथे ते तुम्हारे विशाल रथ में बंधे हुए ये रंगीन और श्रेष्ठ चवर सहसा प्रज्वलित हो उठे हैं और तुम्हारी ध्वजा भी जोर जोर से हिलने लगी है सबे पथु हयान पश्य महा महाजवान देखो ये तुम्हारे विशाल काल महान वेघशाली दर्शनीय तथा आकाश में गरुड़ के समान उड़ने वाले घोड़े थरथर थर काप रहे हैं ध्रुव में सो निमित सो भूमि मा श्रृत्य पार्थिव सप्सियंत निहता कर्ण सतसो थ्र कर्ण जब ऐसे अपसगुन प्रकट हो रहे हैं तो निश्चय ही आज सैकड़ों और हजारों नरेश मारे जाकर रणभूमि में करेंगे। नाम आनका नाम चराधे मृदंगा नाम चर्वश राधानंदन सब और शंखों ढोलों और मृदंगों की रोमांचकारी तुम्ल ध्वनि सुनाई दे रही है बहुविधान ण महात्म कर्ण वाणों की भाति भाति के शब्द मनुष्यों घोड़ों और रथों के कोलाहल तथा तो महामन वीरों की प्रत्यंचा और दस्तानों के शब्द सुनो हेम रूप्य प्रशिष्टा वासपी निर्मित रथे भ्रां भांति प्रकंपिता रथों के ध्वज पर सोने और चांदी के तारों से खचित वस्त्रों की बनी हुई शिल्पियों द्वारा निर्मित बहुरंगी पताकाएं हवा के झोंकों से हिलती हुई कैसी शोभा पा रही है सहेम चंद्र का पताका किता पश्य कर्णार्जुन से हिता सौदा मन इवाम भुत कर्ण देखो अर्जुन के रथ के इन पताकाओ में स्वर्ण में चंद्रमा, सूर्य और तारों के चिन्ह बने हुए हैं और छोटे छोटे घंटिया लगी हुई है रथ पर फहराती हुई ये पताकाए मेघों की घटा में बिजली के समान प्रकाशित हो रही है ध्वजा कण कणते वाते भी समीता बिभ्राजंते रथे कर्ण अभिमाने देव यथा कर्ण देवताओं के विमान जैसे रथ पर ये ध्वज हवा के झोंके खा खा कर, कर कर शब्द करते हुए शोभा पा रहे हैं सपताकार महात्म पश्य कुंते सुतम वीरम विभत्सुमा अपराजित प्रदर्शय आजांत कपि प्रवर केतन ये महामनस्पे पांचाल वीरों के रथ हैं। जिन पर पताकायें फहरा रही है यह देखो श्रेष्ठ वानर युक्त ध्वजा वाले अपराजित वीर कुंती कुमार अर्जुन आक्रमण करने के लिए इधर ही आ रहे हैं ऐसा ध्वजाग्रे पार्थत प्रेक्षणीय समन्त दृश्यते वानरो मोह दिशता अर्जुन के ध्वज के अग्रभाग पर यह सब और से देखने योग्य भयंकर वान दृश्य गोचर होता है जो शत्रुओं का दुख बढ़ाने वाला है एवं चक्रम गंख कृष्ण से धीमत अत्यर्थम भ्रजते कृष्णे कौशुस्तु मधिस्तः ये बुद्धिमान श्री कृष्ण के शंख चक्र गा सारंग धनुष अत्यंत शोभा पा रहे हैं उनके वक्ष स्थल पर कौशुभमणि सबसे अधिक प्रकाशित हो रही है एस शंख गदा पाणीवास देवो तिविर वाहे तिुर्गान पाण्डुरा वा हाथों तो में शंख और गदा धारण करने वाले ये अत्यंत पराक्रमी नंदन कृष्ण वायु के समान घोड़ों को हागते हुए इधर ही आ रहे हैं कृष्णम सब्य साक्ताम ग्रंथ मित्राम सीता सराह सभ्य साची अर्जुन के हाथ से खींचे गए गांडी धनुष की यह अटंकार होने लगी उनके कुशल हाथों से छोड़े गए ये पैनि बाढ़ुओं के प्राण ले रहे हैं ताम्राक्षय पुण्डचंद्र राग्याम युद्ध छोड़कर पीछे न हटने वाले राजाओं के मस्तकों से रणभूमि पटती जा रही है वे मस्तक पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख और लाल लाल विशाल नेत्रों से सुशोभित है सायुदा भुजा अस्त्र उठाए हुए युद्ध कुशल वीरों की ये परिघ देसी मोटी और पवित्र सुगंध युक्त चंदन से चर्चित भुजाए आयुधों से हित काट कर गिराई जाने लगी है निरस्त नेत्र जिहाना वाजिन सहसा दि भी पतिता पात्य महानाश्चित से जिनके नेत्र जीव और आते बाहर निकल आई है वे गिरे और गिराए जाते हुए घुड़सवारों सहित घोड़े छत विक्षत होकर पृथ्वी पर सो रहे हैं एते पर्वत सिंह तुल्य रूपा सं छिन्न भिन्ना पार्थिना प्रपंचो यथा ये पर्वत शिखरों के समान विशाल का हाथी अर्जुन के द्वारा मारे जाकर छिन्न भिन्न हो पर्वतों के समान धराशाई हो रहे हैं ये पर्वत शिखरों के समान विशाल का हाथी अर्जुन के द्वारा मारे जाकर छिन्न भिन्न हो पर्वतों के समान धराशाई हो रहे हैं गंधर्व नगरा कार नरेस्वरा विमानी व पुण्या स्वर्गी निपतन जिनके नरेश मारे गए हैं वे गंधर्व नगर के समान विशाल रथ स्वर्गवासियों के पुण्य में विमानों के समान नीचे गिर रहे हैं ृग देखो यूथम अर्जुन ने कौरव सेना को इसी प्रकार अत्यंत व्याकुल कर दिया है जैसे सिंह नाना जाति के सहस्रो मृगों को भयभीत कर देता है घ्रंथ्य पार्थिवान्ही पांडवा सम नागा स्वरथ पत्यो घास्तावकाशिघ तुम्हारे सैनिकों के आक्रमण करने पर ये वीर पांडव योद्धा अपने ऊपर प्रहार करने वाले राजाओं तथा हाथी घोड़े रथ और पैदल समूहों को मार रहे हैं एस सूर्य इवाम्बोधय सन्न पार्थो न दृश्यते ध्वजाग्रम दृश्यते शब्द चापि श्रूयते जैसे सूर्य बादलों से ढक जाते हैं उसी प्रकार आड़ में पड़ जाने के कारण ये अर्जुन नहीं दिखाई देते हैं परंतु इनके ध्वज का अग्रभाग दिख रहा है काम वीरम श्वेता कृष्ण सारथिम निघन तम छात्रवान संख्य यम कर्ण परिप्रेक्षसी कर्ण तुम जिन्हें पूछ रहे थे युद्ध स्थल में शत्रुओं का संहार करते हुए उन कृष्ण सारथी वाहन वीर अर्जुन को अभी देखोगे वास देवाजुन कर्ण द्रष्टा से कथे स्थित कर्ण लाल नेत्र वाले उन शत्रु संतापी पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन को आज तुम एक रथ पर बैठे हुए देखोगे सारथिर्यस्य वाष्ने गांडी वमजस् कार्मुक तम चेधन चेधनता सिराते यम नो राजा भविष्य राधापुत्र श्रीकृष्ण जिनके सारथी हैं और गांडी जिनका धनुष है उन अर्जुन को यदि तुमने मार लिया तो तुम हमारे राजा हो जाओगे ऐसा करोति कदनम चय संग्रामे दुसता यह देखो संसप्तकों की ललकार सुनकर महाबली अर्जुन उन्हीं की ओर चल पड़े और सब संग्राम में अब संग्राम में उन शत्रुओं का संहार कर रहे हैं ये ब्रवाणम मद्रेस कर्ण प्रहतिम पश्चि संक्रुद्ध सर्वतः सब भी धुता ऐसी बातें कहते हुए मद्रास से से कर्णे अत्यंत क्रोधपूर्वक कहा तुम्ही देखो ना रोष में भरे हुए संतप्तकों ने उन पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया है ए ससुरिया ससुरय भोध पार्थो न दृश्यते तदंतो अर्जुन शल्य निमग्नो जो दशा घरे यह लोग बादलों से ढके हुए सूर्य के समान अर्जुन अब नहीं दिखाई देते हैं शल्य अब अर्जुन का यही अंत हुआ समझो वे योद्धाओं के समुद्र में डूब गए हुआ च च वर्णम शल्यवाच वरुण को महाव शल्य ने कहा कर्ण कौन ऐसा वीर है जो जल से वर्ण को और इंधन से अग्नि को मार सके वायु को कौन कैद कर सकता है अथवा महासागर को कौन पी सकता है हम मन्दे पार्थ स्य युधि विग्रह नहीं सक्यो अर्जुन हो जे तुम युधि से इंद्र ही मैं युद्ध में अर्जुन के स्वरूप को ऐसा ही समझता हूँ संग्राम भूमि में, में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा असुरों के द्वारा भी अर्जुन नहीं जीते जा सकते अथवा परि तो सहवाचम न सक्यो युधा जय तुम अंत्यम कुरु मनोरथम अथवा यदि तुम्हें इसी से संतोष होता है तो वाणी मात्र से अर्जुन के वध की चर्चा करके मन ही मन प्रसन्न हो लो परंतु वास्तव में युद्ध के द्वारा कोई भी अर्जुन को जीत नहीं सकता अतः अब तुम कोई और ही मनसूबा बांधो बाहुभ्या उद्धरेत भूमिं दहेत क्रुद्ध इमा प्रजा पात ये त्रिजिवा देवान योर्जुनम समे जयत जो सम्रांगण में अर्जुन को जीत ले वह मानो अपने दोनों भुजाओं से पृथ्वी को उठा सकता है को को होने पर इस सारी प्रजा को कर सकता सकता है है। तथा देवताओं को भी स्वर्ग से नीचे गिरा सकता है। लो देख लो अनायासी महान कर्म करने वाले भयंकर वीर महाबाहु कुंती कुमार अर्जुन दूसरे मेरु पर्वत के समान अभिचल भाव से खड़े हुए प्रकाशित हो रहे हैं अमर सभी बोजे सदा क्रोध में भरे रहकर दीर्घ काल तक वैर को याद रखने वाले ये अमरसशील पराक्रमी भीमसेन विजय की अभिलाषा लेकर युद्ध के लिए खड़े हैं ऐसा धर्म श्रेष्ठो धर्मराजो युधिष्टि संख्य पर ही पर पुर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले ये धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर भी युद्ध भूमि में खड़े हैं शत्रुओं के लिए इन्हें पराजित करना आसान नहीं है एत उच पुरुष व्या अश्विनाव सोदरऊ नकुल सहदेवश्चत दुर्जय ये अश्विनी कुमारों के समान सुंदर दोनों भाई पुरुष प्रवरण नकुल और सहदेव भी युद्धस्थल में खड़े हैं इन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन है अमी स्थित द्रौपदे पंच पंचा अं, पंचाचलावस्थिता योद्धु काम सर्वर्जुन समय ये द्रौपदी के पांचों पुत्र पांच पर्वतों के समान अविचल भाव से युद्ध के लिए खड़े हैं रणभूमि में ये सबके सब अर्जुन के समान पराक्रमी हैं द्रुपुत्र से धृष्ठ दुम न पुरोगी सत्यजो वीरा ते ये समृद्धशाली सत्यविजयी तथा परम बलवान द्रुपद द्रुप्न आदि वीर युद्ध के लिए डटे हुए हैं सूरपयात क्रुद्धांत सम्म सामने सात्वत वंश के श्रेष्ठ वीर सातकी जो शत्रुओं के लिए इंद्र के समान असह्य हैं क्रोध में भरे हुए यमराज के समान युद्ध की इच्छा लेकर सामने से हम लोगों की ओर आ रहे हैं इत समर तो एव तयोपुर सिंह ते सैन ए समसजेता गंगा यदृश राजा वे दोनों पुरुष सिंह और कर्ण इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि कौरव और पांडव की दोनों सेनाएं गंगा और यमुना के समान एक दूसरे से वेगपूर्वक झा मिली ये श्री महाभारती कर्ण परमढ़ी कर्ण शल्य संवाद चतर इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और शल्य का संवाद विषयक छियालीसवां अध्याय पूरा हुआ